श्रीमदभागवत महात्म्य अथ तृतीय भक्ति के कष्टी निवृत्ति नारध्वाचनय क्या सुखशास्त्रकथोज भक्तिरागापनाथ प्रयत्नत कुस्थल तद्वाचना महिमा सुख शास्त्र वक्तव्यो वेदपारगै दिवश्राव्या श्रीमदभागवती कथा कोतव्यो ममेदम ब्रुवता मित नद जी कहते हैं जब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए आप लोग वेद के पारगामी हैं इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है कुमारा उच्च होम तृणुनारद बक्षा मोह विनम्राजा विवेकने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामक संकादि बोले नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं सुनिए हम आपको वे सब बातें बताते हैं हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है नाना ऋषिगणेशम देव सिद्ध नाना तरुलता किरण नव को मलवालुक वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वहाँ बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है रम्य मेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम येवा बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है ज्ञान यज्ञ तत्र ततव्यो प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्य वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा पुरस्थम निर्बल चरा जीर्ण कलेवर तद्वयम च पुरस्कृत्या भक्ति तमिष्य भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी यत्र भागवती वार्ता तथा भक्त्यादिक व्रजेत कथा शब्दम समाह कर्ण तंत्रिकरुणाते क्योंकि जहां भी श्रीमद्भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे सुतवाच एवं कुमार से नदे न समम गंगा तटम समा जगमु कथा पाना सत्वरा जी कहते हैं इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए यदा याताम तेतु तदा कोलाप्यभूत भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके जिस समय वे तट पर पहुंचे भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया भागवत श्रीमद्भागवत पीयुष पान रसलम्पटा धावंत तो प्यायो सर्वे प्रथमं ये च वैष्ठवाह जो जो भगवत कथा के रसित भक्त थे वे सभी भागवता मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे भृगुर्भशिष्ठ चमनश गौतमो मेधातिथिर्देवल देवल देवरात मस्तथा गांधी सुतो मृकुपुत्री जपिप्ला व्यासरा सरौ चाजा सुखोजा जलिजहु मुख्यामी मुनिगणा सहुत्रशिष्यास्थ्यबीराूरती प्रणय नुक्ता मृगु वशिष्ठ चमन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छायाज सुक जाजली और जन्हनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों सहित बड़े प्रेम से वहां आए च वेदी चेदाश मंत्रस्तंत्रास्मूर्त दस सप्तरा तथा यजहू इसके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र सत्रह पुराण और छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए गंगाध्यात पुष्करदि सरांश क्षेत्राणि च दिशा सर्वा वनानि च नगादुस्त्र दैवगंधर्वधान वा गुरुवा त्र नाता भृगुसान यंगा आदि नदिया पुष्कर आदि सरोवर आदि समस्त क्षेत्र सारी दिशाएं आदि वन हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु उन्हें समझा कर ले आए देनाथ दत्तम सन्मोत्तम कुमारा बंधिता सर्वेन शेजो कृष्ण सत्परा तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सन का के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की वैष्णवास् विरक्ता न्यासिन ब्रह्मचारिण मुखागेस्ते च तदग्रे नारदसितः श्रोताओं में वैष्णव विरक्त संयासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए एक भागे ऋषिगणा न्यत्र दिभ वेदोपनिषद तीर्थान्यत्रोन एक ऋषिगण एक देवता एक ओर वेद और उपनिषदादी तथा एक तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी जय शब्दों नम शब्द शंखशब्द चूर्ण लाजा प्रसूना सुमहान भूत उस समय सब और जय जयकार नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी विमानानि समारुह्य कृहंतो देवनायका कल्प वृक्ष प्रसून स्थान सर्वा शत्र समा कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प के पुष्पों की वर्षा करने लगे सुतवाच एवं ते स्वेक चित्ते सुमदभागवत महात्म्य मुचरे स्पष्टम नारदाज महात्मरे सूजी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनगा ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे कुमार आचु अथ ते वर्णते स्वाभिर्महिमा सुखशास्त्रज युक्ति कर्तले सीतादि ने कहा जब हम अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है से सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमदभागवती कथा हरिचित श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आविराजते हैं ग्रंथो अष्टादशाहश स्कंध सम्मिक्षुक संवाद श्रृणुभागवत इस ग्रंथ में अठारह हजार श्लोक और बारह स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए ताव संसार चक्रे तस्वीर भ्रमते ज्ञान तह कु कर्णगता नास्ती सुख शास्त्र कथा क्षण यजीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पढ़ती किम श्रुत बहु शास्त्रे पुराणे स भ्रमा एक भागवत शास्त्र मुक्तिदानी न गर्जती बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है इसे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है कथा कथाभागवत्या तद्गृम तीर्थ रूपम हिवसता पापनाशनम् जिस घर में नृत्य प्रति भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अश्वेध सहस्राणी वाजपेय असता चुकशास्त्र कथायाच कलाहतिषो हजारों अश्वेध और सैकड़ों वाजपेयज्ञ इस सुखशास्त्र की कथा का सोलहवा अंश भी नहीं हो सकते तबत्देह निवसंति तपोधना यूयते सम्यक श्रीमद्भागवत तपोधनों जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं न गंगा गंगान गया पुष्कर न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाच फल समता नएत फल की दृष्टि से सुखशास्त्र की कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रया कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता श्लोकाधम श्लोकपाद वह नि भागवतभव पठस्व नैव यदि नदीक्षति परा गति यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद्भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए वेदा वेदाधि च पौरुषम सुतमे च त्रय भागवतवासाक्षर एवं च ओंकार गायत्री पुरुषसुक्त तीनों वेद श्रीमदभागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदशाक्षर मंत्र द्वादशात्मा प्रयागस् काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणास्ग्निहोत्रम चुभे द्वादशी साम तुसी च वसत पुरस्तोत्तम चेतेषा तत्व प्राग न पृथ् भाव्यवाद वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर काल ब्र ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ तिथि, तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते यागवतम शास्त्र वाच ये दर्शतो निशम जन्मकोटि कृतम पापम नर्शते नात्र जो पुरुष अहर्णित अर्थ सहित श्रीमद्भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है श्लोकाधम श्लोक पादम वा पठेत भागवत च य नित्य पुण्य वापनोती राजसु या सुमेधय जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राष्ट्रीय और अश्वेध यज्ञों का फल मिलता है उक्त भागवत नृत्य कृतम च हरिचितनम तुलसी पोषण चेनूना सेवनम समम नित्य भागवत का पाठ करना भगवान का चिंतन करना तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना ये चारों समान है अंत काले तो ये नई श्रूयतः सुखशास्त्र प्रत्या त वैकुंठम गोविंदोपि प्रयक्षति जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं हेम सिंहयुतम चैत वैष्णवाज दृष्णन सहसायुज सपमान लभते ध्रुवम जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है आ जन्मपी यठिन किंचित चित्त विधाय सुखशास्त्र कथान पीता चाण्डाल खरवदत मिथ्या सुजनम जननी जन दुख भाजा जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवता मृत का थोड़ा सा भी रसद स्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ जीव छवो निगति स तो पापकर्मा ये न श्रुत सुकथावचनम किचिन धिकम नरम पशु समम भुविभारूपम एवं वदंति देविदेव समाज मुख्या जिसने सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह परमात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को अधिकार है जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं दुर्लभव कथालोके कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नुलभ्य ते संसार में श्रीमद्भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीना सर्वदा श्रवण मत नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है सत्यन ब्रह्मचर्य सर्वदा श्रवण अशत्यवात् बोध्यो विशेषोत्र इसे सत्यभाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई है वह जान लेनी चाहिए मनोवृत्ति जय से वह निचरण तथा दीक्षा सक्यत्वा सप्ताह कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है श्रद्धा तो श्रवणे नित्यम आघेतावधि यदल तत्फल सुखदेव सप्ताह श्रवणे कृत श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह सब, श्रवण में निर्धारित किया है मनसा छयात कले दुवाच सप्ताह श्रवण मन के असयम रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा फलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है यहाँ नास तपसा न समाधि अनाजा तत्सर्व सप्ताह श्रवणे लभेन जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताहश्रवण से सहज में ही मिल जाता है यज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति तप सो गर्जत प्रोच्च नित्यं भी गर्जती सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है व्रत से बढ़कर है तब से कहीं बढ़कर है तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है योग से बढ़कर है योग गर्जत हो ध्याना ध्यान गर्जती किम्रो गर्जनम तस् हरे रे गर्जति गर्जती यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है अजय इसकी विशेषता का कहां तक वर्णन करें? यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है सौनक वाच साकथित कथानक ज्ञानादिधर्मा विगणय नेत्रेयसे भागवत पुराण जातम कुतो योग विदाधि सूचक सौनक जी ने पूछा सूजी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही अवश्य ही यह भागवत पुराण योगी वेद्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्रीनारायण का निरूपण करता है परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया सुतवाच यदा कृष्णोधराम त्यक्त स्वपदम गुद्यत एकादश परिसुत्याप्युव कि जी ने कहा सोनक जब भगवान श्रीकृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा उद्धव वाच तम तुजा शि गोविंद भक्त कार्य विधाय मचित महती चिंता ताम श्रुआ उद्धव जी बोले गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए यम कलिर्घोरो भविष्य पुनः खला सत्संगे नतोपी गिष्य उग्रता तदा भारवती भूमिर्घोरूपेयम काम कामाश्रेत अन्य होना स्थितिता कमल हलो चन अब घोर कलयुग आया ही समझिए इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर कर यह गोरूपणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी कमल नैन मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता अतः कृत्वा सत्दया भक्तवत्सल सगुणो जातो निराकारो निराकारोचिमय इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए भगवन् आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है तद्विगे नते भक्ता कथम शास्यंती भूतले निर्गुणोपासना ही कष्ट मत किंचित विचार फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है इसलिए कुछ और विचार कीजिए कीजिएवच श्रुवा प्रभासे चिंतरी भक्तावलंबनाथा किधेय मएती च प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए स्वीय यद भवे तेजस्तः भागवते दधात तिरोधा प्रभिष्टोय श्रीमदभागवता सौनग जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए तेनवायी मूर्ति प्रत्यक्षा भरत ते हरे सेवना श्रवनात्ठात दर्शनात्पनाशिनी इसलिए जब भगवान की साक्षात शब्द में मूर्ति है इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं सप्ताह श्रवण तेन सर्वेभ्योप्यधिक साधना नीतिरस्कृत्य कलौ धर्मो इससे इसका सप्ताश्रवन सबसे बड़ बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है दुख दारिद्र दौर्भाग्य पापा ख्याल अना च काम क्रोध जयाथम ही कलऊ धर्मो में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है अन्यथा वैष्णवी माया देवी त्याज भविपम भी प्रकृतितः अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं अतः इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है सुतुवाच एवं नगाह में भी सभायाम प्रकाशमृथवी सभायाचर्यभु तदानी तदुच्यते संक जी कहते हैं सौनक जी मैं सनकादि सनकादिमेश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ सुनो भक्ति सुतौत तरुण गृही ताेम करूपा सहसा विरासे ह्रे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेती नाबालि मुहुर्वदंती वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवन नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। गईतार्थभूषा सुचारुशाद कथम प्रवेशा कथमागत मध्य मुनी नाम सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी मुनियों की सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहाँ कैसे आई कैसे प्रविष्ट हुई वोचो कुमार वचनम तदा कथार्थ तो निपतिताधुने गिर साह सन कुमारम निजघाधन भ्रम तब संत कुमार जी ने कहा ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सामंत कुमार जी से कहा भक्तिवाच भगविदेव कृता पुष्टा कली प्रनष्टा कथा रसें तोम तिष्ठा मधुना ब्रुवंतोंदम ताम गिरमुचरे ते भक्ति बोली मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ यह सुनकर सुनकादि ने उससे कहा भक्तें सुगोविंद स्वरूप करती प्रेम कधरती भवरोगंत्री सां चतिष्ठ स्व सुधर्य संशया निरंतर वैष्णव मानसारी तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली अनन्न प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली है अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो तथि दोषा कलिजाई में द्रष्टुम न शक्ता प्रभोपि लोके एवं तदाज्ञावसरे भक्ति तदा, तदा हरिदास चित्ते ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा बिराजी सकलभुवन बद्धे निर्धनास्ते धन्य निवसति साम हृदय यीहरिर्भक्तिखा हरिप निजलोक सर्वथा तो भीज प्रवस हृदय तेषा भक्ति सूत्रोपन जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं ब्रह्मोद्यते कि महिमान ब्रह्मात्मकस्य भागवता यथया निगदते लभते सुवक्ता स्रोता पिगृण समतालम धर्मी भूलोक में यह भगवान भागवत साक्षात् पर का विग्रह है हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है ये श्री पद्मपुराणे उत्तराखंड श्रीमद्भागवत महात्मे भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्याय